माँ की बातें श्री सुरेंद्र सरकार श्री श्री का प्रथम दर्शन मैंने उड़ीसा के कोठार जगह में 1910 सौ ईस्वी के दिसंबर महीने के बड़े दिन के समय किया था मेरे साथ हेमंत मित्र और वीरेंद्र मजुमदार नामक दो और भक्त शिलांग से आए थे कोठार में उस समय रामकृष्ण बाबू स्वामी धीरानंद जी स्वामी अचलानंद जी स्वामी आत्मानंद जी श्री नाग महाशय के भक्त श्रीयुक्त हर प्रसन्न मजुमदार इत्यादि थे हम लोग कुछ फल संतरा शहद इत्यादि ले गए थे दोपहर के प्रायः एक बजे हम लोग पहुँचे रामकृष्ण बाबू ने सामान माँ के पास भिजवा दिया नहाने के बाद हम लोगों को प्रसाद के लिए बुलाया गया इसी बीच उपस्थित सन्यासी लोग आपस में कहने लगे जब इतने दूर देश से आए हैं तो माँ का दर्शन करा देना उचित होगा पर अधिक बातचीत नहीं हो पाएगी वीरेन्द्र बाबू ने सुनकर मुझे यह सब बताया मैंने उनसे कहा माँ की जो इच्छा होगी वही होगा डर क्या है सभी लोग भोजन करने चले गए मैंने रामकृष्ण बाबू से कहा माँ का दर्शन किए बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रामकृष्ण बाबू ने श्री माँ को यह बात बताई और हमारे दर्शन की अनुमति ले आए घर में प्रवेश कर देखा माँ बरामदे में प्रथा के अनुरूप घूँघट से सिर ढककर चादर लपेटे बैठी हैं समीप जाते ही गोलाब माँ ने कहा लड़का है लड़का माँ कहाँ शिलांग और कहाँ कोठार तुम्हें देखने के लिए सात समुद्र तेरह नदी पार करके आया है यह बात सुनकर माँ ने घूंघट ऊपर उठाया माँ की श्रीमूर्ति मैं अच्छी तरह देख पाया उस दिन के बाद फिर कभी माँ ने मुझसे पर्दा नहीं किया साष्टांग प्रणाम कर मैंने मन ही मन शरणागत शरणागत कहा माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया भक्ति लाभ हो मैं माँ यहाँ दो एक दिन रुकने की इच्छा है पर बड़े लोगों का घर है तुम्हारा दर्शन करना बहुत मुश्किल है माँ मैं तुम लोगों को बुलवा लूँगी अभी खा पी कर आराम करो भोजन के बाद हम लोगों ने विश्राम किया शाम को पूजनिया गोलाप माँ श्री श्री मा का प्रसादी पायस खीर एक कटोरी में हम लोगों को दे गई और बोली माँ ने तुम लोगों के लिए यह पायस भेजा है कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने आकर कहा माँ आप लोगों को बुला रही है हम लोगों ने दोबारा दर्शन पाया प्रणाम के बाद मैंने माँ से कहा माँ मैं तुमसे एक बातें कहना चाहता हूँ पर सबके सामने कहने की इच्छा नहीं हो रही है माँ बोली ठीक है जो व्यक्ति हम लोगों को बुला ले गए थे उनसे बोली तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओ वे माँ की कथनानुसार बाहर चले गए मैंने इसके पहले स्वप्न में श्री ठाकुर और श्री माँ का दर्शन किया था वे सारी बातें माँ को बताई माँ यह सारी बात सुनकर बोली ठीक ही देखा है दूसरे दोनों भक्तों के संबंध में माँ ने पूछा इनकी क्या इच्छा है मैंने कहा माँ ये तुम्हारे पास दीक्षा के लिए आए हैं अब जैसी तुम्हारी इच्छा माँ अच्छा कल सवेरे नहा कर आना मैं माँ ठाकुर ने तुम्हारे पाद पदों की पूजा की थी हम लोगों को भी इक, की भी इच्छा है कि तुम्हारे श्री चरणों में पुष्पांजलि देकर पूजा करें माँ ठीक है वैसा ही होगा मैं फूल कहाँ मिलेगा माँ वे लोग उसका प्रबंध कर देंगे हम लोग प्रणाम कर कमरे के बाहर आ गए श्री ने मुझसे पूछा इनकी क्या इच्छा है लेकिन मेरे स्वयं के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं उठाई माँ के पास से जब मैं लौट आया तो मेरे मन में थोड़ी चिंता हुई सोचा माँ की जो इच्छा होगी वही होगा मैं स्वयं कुछ नहीं कहूँगा अगले दिन हम लोग नहाकर पुष्पांजलि देने के लिए प्रस्तुत हुए आज्ञा हुई एक एक कर सब लोग आए मैं पहले गया माँ को देखकर लगा कि वे पूजा समाप्त करके बैठी हैं मेरे प्रवेश करने पर उन्होंने कहा ठाकुर ने तुम्हें जो दिया है तुम वही करोगे मैं भी तुम्हें कुछ दे रहे हूँ यह कहकर उन्होंने मुझे महामंत्र दिया बाद में मैंने उनके श्री चरणों की पूजा की माँ ने खड़े होकर पूजा ग्रहण की मैंने कहा माँ मैं तो मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानता माँ ने कहा ऐसे ही दो दो ना मैं जय माँ कहकर श्री चरणों में पुष्पांजलि दी एक धतुरे का फूल था माँ ने कहा उसे मत देना वह शिव पूजा में लगता है